परीक्षा जी ने सुखदेव महाराज जी ऐसी प्रश्न किया महादेव पर्वतों में रहने वाले उनके भक्त मालामाल और भगवान विष्णु छाट ऐसी वैंग में रहने वाले उनके भक्त कंगाल ऐसा ही श्री सुखदेव जी, जी प्रसन्न हो गए बोले राजन जो प्रश्न आपने हमसे किया यही प्रश्न इस समय देव ऋषि नारद जी से प्रकाश होने कह दिया शकुनी के, पुत्र का नाम पिता का नाम ब्रकासुर ने देवऋषि नारद जी को कहा कौन देवता जल्दी मान जाएगा प्रसन्न होकर वरदान देगा बोले महादेव ब्रकाशुर गए महादेव का भजन करने अंकुश काटकर सुहा करने लगे शिव जी प्रकट हो गए शिव जी बोले कोई पत्ता चला दे कोई पानी चला दे हम उस पर खुश हो जाते तुमने अंकुश चला अंकुश चलाना, चलाना शुरू कर दिया क्या चाहते हो बोले साहब जीव के सर पर हाथ रसू चलकर भस्म हो जाते शंकर जी ने कह दिया तथा उसको बगल में पार्वती जी घरे पार्वती को देकर मन में क्या होने लगा कि तो बाबा हर जाओ मैं आ जाऊं जोड़ी कितनी अच्छी लगी शंकर जी ने का वरदान मिल गया बोले हाँ बोले जाइए बोले ऐसे कैसे जाएंगे बोले क्या चाहते हो बोले सब प्रैक्टिकल करना चाहते हैं किस पर करोगे बोले आप पर करेंगे अरे शिवजी जी तो बोले बोले दुस्से ही शिव जी भागे हे प्रभु रक्षा करो प्रकाश करो पीछे उस समय शिव जी की रक्षा करने के लिए भगवान बोल वतोक मामन भगवान की वतोकमामन के रूप में भगवान आ भगवान ने कहा शकुनि पुत्र हे ब्रकासुर भस्मा सुर भागा जाए भस्मासुर हैरान होगा डेढ़ बालिश का छोरा मेरे बाप को भी जानता मुझे भी जानता है मुर्दान वाला नाम भी जानते रुक गया कहा जा रहे हो बोले उनके चक्कर में हे भोलेनाथ रुक जाओ जाओ रुक गए भाग रहे हो उनके पीछे बरने का वरदान दिया जिससे सर पर हाथ रखकर बस हो जाए बोले आपको भी इसने पागल बना दिया हमें भी बना। बोले आप पागल किसी और को बना दो वरदान सत्या जब भी भाग गया बोले तो पहाड़ों में रहने वाला इसको तो अभ्यास इसको सांस नहीं चलेगा तुम्हारी कितनी लंबी सांस चल रही है ये तुम्हें भगा भगा कर भगा देगा तुम बोलोगे वरदान सत्या है मुझे भी दिया था दूसरे की क्या बात रही अपनी सर पर दस मरतबा रख दिया महाराज हजारों मरतबा पर रख दिया मैं नहीं जलकर भस्मी हुआ तो गुजरा क्या भगवान ने कहा भस्मा सुर थोड़ा सा ऐसे हाथ रखू थोड़ी सी कुछ जलन महसूस हो तो समझ जाना वरदान पक्का है तो जल जाओ प्रतिक्र कर लो अपने ऊपर बोले ये बात तुमने ठीक नहीं रखा बोले क्या हुआ बोले कुछ नहीं हुआ क्या हुआ बोले कुछ नहीं हुआ बोले घर दे कुछ नहीं होने वाला अब घर दिया जलकर भस्म हो गया महादेव ने गुल बना कर या जितने सोमार के व्रत कर लो चाहे जितने सावण के रख लो तो महादेव की पुक्का पानी बंद कर दिया ये मैं कह रहा हूँ या लिखा हुआ नहीं है इस तरह से भगवान ने भगवान की कृपा हुई। तिर देवों में बड़े कौन परीक्षित जितने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी ने कहा फैसला तो एक समय क्या हुआ कि माँ सरस्वती के किनारे बद्रीनाथ पर सब ऋषि विराजमान था तो बाद यही करी कि ब्रह्मा जी बड़े हैं विष्णु जी बड़े हैं या शिव जी बड़े बढ़ेगा भरगो ऋषि कहा फैसला हम करेंगे हम पर छोड़ दीजिए भरगो ऋषि चले गए ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी ऊंची गति पर बैठे भरगो ऋषि उठे ब्रह्मा जी बोले अभी नमस्कार करें अभी नमस्कार करें नहीं नमस्कार करें अंत में हार मान करके दिया हे मूर्ख तो तुम्हें शर्म नहीं आती बड़ो के तो सामने ऐसे मेड़ते हो तुम्हें नमस्कार करने भी दिया था बड़ो को अच्छा महाराज आप बड़ा बनने का शोक है आप भी बड़े नहीं कैलाश चलेगा अपने गणों के गंग शिवजी विराजमान शिव जी ने कहा मेरा छोटा भाई भरगुआ क्यूजे तो भरगु ब्रह्मा जी की त्वजा से पैदा हुए और शिव जी क्रोध से पैदा हुए दोनों भाई हैं पर शिव जी बड़े हैं मेरा छोटा भाई तो गले मिलने गए पार्वती भी विराजमान जैसे गले मिलने गए नीचे से निकल गए गया मूर्ख तुम्हें शर्म नहीं आई बोलूँगा ऐसे तुम अपमानित करते हो ये वही बात होगी हमको किसी ने स्टेज पर बुलाया हम गए शोक अब हमने उस स्टेज पर गए उसने यूं किया उसने यू कर दिया अब कितने लोगों में लज्जे करने वाली बात है ये वही हाल हो गया अभी आसान आज अच्छा तो महाराज आपको बड़ा पड़ने का सोच है आप भी बड़े नहीं शीर्षागर पर शांता कारम भुजम मदमनाभम सुरेश्वरम ऐसा भगवान शांता और रम है और हैं, परसते हैं साफ हैं, फिर भी शांता का या साफ दूर का कोई चित्ती नजर आ जाते क्रांता का कारण मच जाएगा सब भागे भागो भागो भागो इसलिए हमने भगवान में अंतर लक्ष्मी जी पैर दबा रही दबारे अच्छा मजे की बात ये कभी भगवान ने लक्ष्मी को सर नहीं दबाने दिया हाथ नहीं दबाने दिया पैर ही दबाने दिए क्यूँ बोले सर तक आ जाएगी तो सर पर चढ़ जाएगी नीचे ही तो अच्छा आएगा चरणों में लक्ष्मी जी पैर दबारी भरभोरी सी आए वो तो शेष जी ऊपर ही चढ़ देर रखकर भगवान की छाती पर लात मार दी और भगवान पैर को दबाने लग गए भरपूर ऋषि ने कहा मेरे पैर की दबा रहे मैंने तुम्हारा तो अपमान किया बोले सरकार अपमान को तो दूर छोड़ देना विशालम शरीरम लोहे की शिला और पहाड़ की चट्टान भी मेरे आगे पूछने में इतना ठोस मेरा शरीर और फूल जैसे मुलायम आपके पैर कहीं कीड़ा न हो गई इसलिए मैं आपके पक्ष को दबा भरगो ऋषि ने कह दिए एवं श्रेष्ठ पुरुषम नारायण हम अगर त्रिदेवों में जो बड़े हैं वो नारायण हैं है भगवान है। यहाँ समझ भी आ रही एक खासी है राम बोले मैं बड़ा जंगल में जाकर क्यों पड़ा कृष्ण बोले मैं बड़ा नाग के ऊपर क्यूँ खेला किसी को बड़ा होने नहीं देंगे ये ग्रंथ की बात है भागवत में लिखा था श्रेष्ठ में इस राहत त्रिदेव में भगवान ही बड़े है अब यहाँ पर भगवान के पुत्रों के विषय में बताया गया भगवान की कन्याओं के विषय में बताया गया तो पुत्र भगवान तो के कितने हैं एक लाख इकसठ हजार अस्सी तो नाम यहाँ भागवत में नहीं लिखे हैं अंतिम अध्याय में नवे अध्याय में प्रवेश कर गए दसवा स्तर हमारा विश्राम होने वाला है तो अट्ठारहों के नाम बताए गए आइए ये भगवान कृष्ण के बच्चे हैं किसी आम हम सब है लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण के बच्चे हैं अठारह पुत्रों के नाम यहाँ पर श्री वेद्यास जी कह रहे हैं आई हम अपने कानों को पवित्र खरीदे भगवान के पुत्र हैं प्रध अनिरुद्ध दीपितमान भानु शाम मधु चित्र भाऊ वृद्धानु वृत अरुण पुष्कर श्रुतदेव सुनंदन चित्र विरूप कवि और नायक न्यायिक ये भगवान के अठारह पुत्र हैं है बुलभक्त भगवान की इनको सिखाने वाले कितने हैं तीन करोड़ अट्ठासी लाख लोग इन्हें शिक्षाएं देते थे तो इतने शिक्षक थे इन सबको सिखाने के लिए नमन करते हैं अब यहाँ पर हुआ ये एक दिन की बात तो अरे किशना, अरे किशना, किशना, किशना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे एक दिन जो है अर्जुन द्वारिका में गए हुए थे द्वारिका में घटना घट रही थी कि ब्राह्मण की पत्नी संतान को जन्म देती थी जन्म के बच्चे गायब हो जाते ब्राह्मण देव ने द्वारिका की सभा में आकर बुरा भला कहना आरम कर दिया अर्जुन ने कहा आप बुरा भला मत कहे मैं शपथ लेता हूँ आपके पुत्र की रक्षा अब यदि आपकी पत्नी की संतान होगी मैं उसकी रक्षा न कर सका तो मैं अग्नि में कूद जाऊंगा ब्राह्मण की पत्नी संतान को जन्म देने वाली थी अर्जुन ने बाढ़ से तो उस जगह को बंद कर दिया पर क्या हुआ बच्चा हुआ और गायब हो गया अर्जुन अग्नि में कूदने जाने से भगवान ने रख दिया रुक जब कुछ न हो तो अग्नि में कूद जाऊंगा चलो मेरे साथ भगवान कृष्ण अर्जुन को लेकर गये भौम पुरुष के साथ भौम पुरुष को नहीं बोलो श्री नारायण भगवान भगवान विष्णु ही भौम पुरुष है अर्जुन को लेकर गए जितने ब्राह्मण के बच्चे थे सारे वहीं थे होम पुरुष ने नमस्कार किया हे नर हे नारायण आपको नमस्कार मैंने ही ब्राह्मणों के बच्चों को यहाँ पर बुलाया क्यूँ रखा अपने पास आप दोनों को बुलाने के लिए अब आपका समय हो गया पूरा अपनी लीला को समेटे और अब आ जाइए अपने धाम को सब ब्राह्मणों के बच्चों को कुछ छोटे थे कुछ बड़े हो गए जवान हो गए पले पुलाए ब्राह्मणों को मिलकर सारे बच्चे दे दिए महाराज यही पर दसवा स्तन विश्राम ग्यारे स्तर में हम प्रवेश करते हैं और यहाँ भगवान के नित्य लीला गोलोक धाम जाने का वरदन दिया गया है अब एक दिन भगवान ने सोचा मेरा तो समय आ गया है परम धाम जाने का कहीं मेरे जाने के बाद ये मेरा वंश ही कहीं पृथ्वी का भार ना बन जाए तो इस वक्त क्या हुआ भगवान के बेटा साम थे तो कुछ भगवान के दूसरे पुत्र थे उन्होंने क्या क्या कुछ कपड़ा लिया शाम के पेट में भर दिया और पेट वाली औरत बना दिया अब जब पेट वाली औरत बनाया तो प्रभात क्षेत्र में ये देव ऋषि नारद जी दुर्वासा आदि ये सारे ऋषि वर यहाँ पर आए कोई कान बंद कर बैठा कोई नाक बंद कर बैठा कोई प्राणे खींच कर बैठा होगा बच्चों ने कहा हे ऋषि हो तुम पुत्रिका तो दृष्टि ये बताओ हमारी बाधी जी के पेट कुछ चोरा होगा कुछ चोरी होगा ऋषियों ने ऋषियों को रिशीवन कान बंद कर कोई ध्यान में बैठा तो किसी ने जवाब नहीं दिया बच्चों ने क्या आता जाता तो कुछ भी नहीं है कर यहाँ आकर बस माला सुलझाते रहते भोजन करते रहते हैं दरवाजा क्या कहा भाभी जी से क्या होगा बोले ना छोरा होगा ना छोरी होगी एक लोहे का मुसल होगा और उसके द्वारा इस वंश का नाश है नाशा वंश का बच्चों ने कपड़ा हटाया तो विशाल लोहे का पिंड अब तो महाराज रोते रोते सूर्य सूरसे महाराज जी के पास ले कर सूरसे महाराज जी रोते जा रहे हैं। उस पिंड को बाहर निकलवाया तो इतना जो टुकड़ा बचा उसे पानी में फेंक दिया और जो कुछ जो चूरा था उसे समुद्र के पास फेंक दिया उससे एक घास पैदा हुई जिसका नाम था एर अब एक दिन देव ऋषि नारद जी को भगवान ने कहा कि तुम हर रोजाना तुम जोहरे का आते जाते ये बंद कर दो बोले प्रभु नहीं मैं आपके बिना नहीं सकता तो भगवान ने कहा देव ऋषि नारद जी मेरे माता पिता वसुदेव देवकी को आप समय ज्ञान का उपदेश दिया देव नारद जी वसुदेव देव जी माम महा गए गए वसुदेव देवकी ने देव ऋषि नारद जी को नमस्कार किया वसुदेव जी कहते हैं कि अब तक तो हमने श्री कृष्ण को अपना पुत्र समझा वो तो भगवान पुत्र पुत्र कहते हुए हमने अपने समय को जाया कर दिया आप हमें भागवत धर्म का उपदेश दें ताकि हमारी कृष्ण से प्रीति हो जाए भक्ति देव ऋषि नारायद जी ने कहा कि राजन जो प्रश्न आपने हमसे किया यही प्रश्न एक समय श्री नीमी जनक जी यज्ञ कर रहे थे उनके यज्ञ में नौ योगेंद्र किया ंद्र महाराज की जय जब उनके यज्ञ में नौ योगिंद्र जी आए तो निमी जी कहते हैं मला सुंदर भागवत का श्लोक है दुर्लभो हो मानुष्य देहो देम तत्राभि दुर्लम मनम वेंकुटम प्रिय दर्शनम सबसे मुश्किल है ये मनुष्य शरीर मिल जाना इससे मुश्किल भगवान का भक्त बन जाना उससे मुश्किल भगवान के धाम में चले जाना उससे मुश्किल भगवान का दर्शन हो जाना बोले ये भी दुर्लभ है ये भी हो जाएगा लेकिन सबसे दुर्लभ क्या है भगवान के भक्तों का दर्शन हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा तो इस प्रकार से निमी जी ने कहा कि अब आप आए हैं और हमारे जीवन के कल्याण के लिए हमें भागवत धर्म का उपदेश दीजिए तो नो प्रश्न किए और नो उत्तर दिए तो इनका विस्तार ना करते हुए केवल नाम मात्र से हम आगे बढ़ते हैं ताकि कथा का सार था भी पूरा हो जाए और हमें इस प्रश्न का आशीर्वाद भी मिल जाए निमी जी ने प्रश्न किया कि बद्ध जीवों के मोक्ष का साधन क्या है जीवों का कल्याण कैसे हो इस पर श्री कवि योगिंद्र जी ने कहा कवि योगिंद्र महाराजी मनुष्य का कल्याण होगा भगवान के भक्ति बोल भक्त वस्तल भगवान की दूसरा प्रश्न भक्त का स्वरूप क्या है इस पर श्री हरि योगिंद्र जी ने कहा बोल हरि योगिंद्र जी महाराज की तीन तरह के भगवान के भक्त उत्तम मध्यम और कनिष्ठ सबसे नीचे दर्जी का भक्त कौन है भगवान का जो भगवान से प्रेम करता है पर भगवान के भक्तों से गेर और जो आम लोग हैं उनसे चिढता है वो नीचे दर्जी का बीच का भक्त कौन है जो भगवान से भी प्रेम करेगा भगवान के भक्तों से भी प्रेम करेगा फिर जो आम लोग है बोलता है ये भगत थोड़ी है इनको दूर रखो वो बीच का भगवान और ऊंच कोटी का भक्त कौन है जो भगवान से भी प्रेम करेगा भक्तों से भी प्रेम करेगा इन आम लोगों को किसने बनाया भगवान ने बनाया ना तो ये मूर्तियाँ किसने बनाई भगवान ने बनाई उनसे भी प्रेम करते ऊंच कोटेगा भक्त है तो भक्त का स्वरूप क्या है? ये बताया माया का स्वरूप क्या है श्री अंतरिक्ष योगिंद्र जी ने माया बताया बोलो अंतरिक्ष योगिंद्र जी महाराज तो भगवान की माया है सतो तमो रजो ये तीन भगवान की माया है माया भी काम की चीज है सारे साधु बन जायेंगे तो कथा कौन सुने सारे भक्त बन जायेंगे तो प्रचार किसको करेंगे अगर चोरी खत्म हो जाएंगे तो जेल बंद हो जाएगी कोर्ट भी बंद हो जाए अच्छा अयोध्या का वाल्मीकि रामायण में इतिहास है आपका उस जमाने का बोले ना तो जेल खाना था ना तो कोर्ट था, ना तो हॉस्पिटल था अयोध्या उस जमाने में क्यों बोले हॉस्पिटल क्यों नहीं था बोले आहार वाला शुद्ध तो बीमार होते ही नहीं कोर्ट क्यों नहीं था बोले लोग अपराध करते नहीं तो न्याय कहां क्यों अच्छा जेल बोले जेल तो पापी थे ही नहीं ऐसा वर्गन दिया ये ध्यान चौथा प्रश्न किया स्ल बुद्धि वाले भी मनुष्य आसानी से इस माया को पार पा सके तो इसका उपाय इस पर श्री श्री प्रबोध जी ने कह दिया बोलो प्रबोध महाराज की पांचवा प्रश्न भगवान नारायण का स्वरूप क्या है तो इस पर श्री पिपला योगिंद्र जी ने कह दिया बोलो पिपला योगिंद्र जी महाराज की नानक का स्वरूप क्या है चौरासी लाख योनी है और सबके अंदर कौन है भगवान इसलिए क्या कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुगबानी सब संसार क्या सिया राम मैं यही नानक का स्वरूप है कर्म योग के विषय में प्रश्न किया श्री श्री हरिगोत्र योगिंद्र जी महाराज जी कहते हैं अब योगेंद्र गोत्र योगिंद्र महाराज की तीन तरह के कर्म होते कर्म विकर्म और अकर्म कर्म चाहे ब्राह्मण हो वेश हो शुद्ध हो क्षत्रिय हो अपने वर्ण में रहकर जो भी कार्य कर, कर रहा है उसको कहते कर्म कर्म किसे कहते हैं अब जिसके ब्राह्मण है और व्यापार कर रहेगा तो इसे कहते विकर्म मतलब अपने कर्म को छोड़कर दूसरे का कर्म करना इसे कहते विकर्म और अकर्म क्या है दोनों को नहीं करना धर्म से भ्रष्ट हो जाना उल्टे सीधे काम करना इसको कहते हैं अकर्म सातवां प्रश्न अवतारों के विषय में इस पर सिर्फ ध्रुमिल योगिंद्र जी ने कहा बोलो ध्रुमिल योगिंद्र महाराज की नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं भगवान का पहला अवतार है वो है कुमार दूसरा अवतार भगवान का वराह तीसरा अवतार नारद ऋषि चौथा अवतार नरनारायण पांचवा अवतार कपिल जी का छठा अवतार दत्तात्रेय जी का सातवा अवतार यज्ञ नारायण आठवा अवतार विष्णुदेव जी नौवावत प्रथु जी दसवा अवतार मत्स्य ग्यारवा अवतार कच्छप बारहवा अवतार धन्वान्तरी तेरहवा अवतार मोहिनी चौदवा अवतार नरसिंह पन्द्रवा अवतार वामन सोलवा अवतार परशुराम सत्रवा अवतार व्यासदेव जी अठारवा अवतार रामचंद्र जी उन्नीसवा श्री कृष्ण जी बीसवा श्री बलभद्र जी इक्कीसवा श्री हंस जी बाईसवा हाय जी तेईसवा बुद्ध जी और चौबीसवा कल के अवतार तो ये अवतारों का चरित्र श्री गुरुमिल जी ने कह बोले गुरुमिल महाराज की जय है आठवा प्रश्न संसार में जो प्राणी निरंतर विश्व वासना करता है उसका क्या होगा इस पर श्री जी ने कह दिया बोलो चमन सिंह योगिंद्र महाराज ये की विश्व वास्तव में फंसे हुए जीव के लिए कल्याण वो है साधु संघ साधु संघ साधु संघ सर्व शास्त्र कहिए लघु मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि हो जैसी संगत वैसी रंगत इसलिए भगवान श्री राम रामचंद्र जी ने भी माता सबरी को निवेदा भक्ति का उपदेश दिया और निवेदा भक्ति में भगवान ने कहा सीता सत्य अपना शबरी जी से पहली भक्ति मेरे भक्तों का संग दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग मेरे शुद्ध भक्तों का संग करो मेरी कथाओं को सुनो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा यही सारे प्राणियों का निरंतर जो विश्ववास में बसा है उनका कल्याण होगा नवा प्रश्न जो है आखिरी प्रश्न चार युग में भगवान कैसे होते हैं तो श्री करभाजन जोगिन्द्र जी कहते हैं श्री करभाजन जोगिन्द्र महाराज की सतयुग में भगवान सफेद रंग के हो जाते हैं त्रेता में भगवान कांति लाल हो जाते हैंगे द्वाबर में भगवान श्याम हो जाते हैं और कलयुग में भगवान कृष्ण वर्ण हो जाते हैं और होता क्या है कि कलयुग में नाम संकीर्तन के द्वारा ही प्रचार होता है और यहाँ ऐसा भी वर्णन दिया गया है कि भगवान सुनहरे रंग के हो जाते हैं सोने के रंग के हो जाते हैं इसलिए कलियुग के अवतार कौन है बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री गौर हरि महाराज की नेता गौर प्रेमानंद श्री करभाजन जी कहते हैं कि जैसे भगवान गौर रंग के होते हैं भगवान के भक्त भी गौर रंग के होते हैं और पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार नाम संकृतन के द्वारा फैलता है इसलिए हमारे ग्रंथ में भागवत में इनके विषय में कह दिया तो कुछ लोग जो है वो कहते हैं अंग्रेजों को अपना गुरु बना रहे हैं अंग्रेज गुरु बनकर बैठ गए अरे इनका तो करभाजन जी ने नाम लिया है की जैसे भगवान गौरंग के होंगे वैसे भगवान के पार्षद गौरंग के होंगे तो हम क्यों भक्ति बाजी से व्यय करते हैं? क्यों दूसरे जो भक्त है उनसे व्यर करते हैं क्योंकि उनका तो यहाँ पे वर्धन दिया गया और नाम संकृत के द्वारा आज पुरातन धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ है ये सब श्रीला गुरुपात जी की कृपा है सब गुरु महान है ऐसा मत से हमारा गुरु श्रेष्ठ दूसरा कुछ ऐसा नहीं सब गुरु महाराज है सब गुरु हमारे पूजन में है एक समय होता है गुरु का एक समय होता हैगा इसलिए हमें किसी ने नहीं करना चाहिए सुंदर यहाँ पर ज्ञान का उपदेश दिया है अब देवता लोग बारिका पर आए देवताओं ने कहा प्रभो हमारे लोग के होते हुए चलना हमारे लोग के होते हुए चलना ब्रह्मा जी ने कहा धन्य आपकी कथा धन्य आपकी कथा करने वाले कथा कथा व्यास की बड़ी महानता बताई गई गाने वाले हजारों पैदा हो जाएंगे सुनने वाले हजारों पैदा हो जाएंगे ध्यान करने वाले हजारों पैदा हो जाएंगे, पर कथा करने वाला एक पैदा हो जाए गति की बड़ी मान्यता बताई यह कि आज भगवान की कृपा है कि हमारे पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है यहाँ पर भी जो है व्यास गति की बड़ी मान्यता दी जा रही है बड़े बड़े उत्सव कर रहे हैं बड़े बड़े ग्रंथों की कथाओं का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है तो जीते जाते नमून हमारे श्री भक्त यहाँ पर जो बैठे है श्री अशोक भाई जी बड़ा सुंदर ज्ञान का इनकी पूरी मंडली ने जो वहाँ पर आयोजन करवाया काफी भक्त जो है भामक हुए तो कहने का रख है महानता है सभी को तो ये कार्य करवाया है इसलिए भगवान की कृपा है सब पर कृपा है आज तक पीटियाल परिवार जी ने ज्ञान गंगा को भाया आज तक जो हम छोटे हम यही देखते थे किसी की मृत्यु होती थी तभी उधर नव होती थी लेकिन आज घर घर में जो है भागवत का प्रचार हो रहा है तो यहाँ पर जो है ये हमें शिक्षा मिलती है जब लोगों में जागृति हो गई है और सब लोग व्यास जी को पूजन समझते हैं घर घर में भागवत की कथा हो रही है इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं आपकी कथा में शक्ति होती है जो सोई भी भक्ति को जागृत कर देती है नमन कर कर सारे देवता चले गए अब भगवान श्री कृष्ण ने अपने वंशजनों को कहा कि हमें ब्राह्मणों का श्राप लगा है हमें प्रभा जाना चाहिए यज्ञ करना चाहिए जब करना चाहिए तब करना चाहिए दान करना चाहिए सब लोग तैयारी करो सब लोग तैयारी कर रहे हैं उधव जी रोते रोते आए उधव जी ने कहा कि आप अपने धाम को जा रहे हैं मैं आपके बिना नहीं रह सकता मैं भी आपके संग आपके धाम को चलूंगा उधव जी के मोह को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण ने सुंदर दत्तात्रेय स्वामी जी के